विभिन्न अंचलों से आए हुए डॉमेंट बंधुओं कला के साहित्य के इंजीनियरिंग के समाज सेवा के कंप्यूटर विज्ञान के कृषि शास्त्र के पधारे हुए बड़े बड़े पंडितों विशेषज्ञों मेरे प्यारे भाइयों, हम सब का परम सौभाग्य है या कि आज हमारे बीच मनुष्य जीवन और हमारे चारों तरफ फैले हुए इस विराट जगत से इसको देखकर इसको भोग जो हजारों हजार सवाल हमारे के भीतर जन्मते हैं जिन सवालों का उत्तर खोजने के क्रम में आदमी बूढ़ा हो गया थक गया चूर चूर हो गया लेकिन अपने बाबत इस चारों तरफ फैले हुए संसार के बाबत अपने जैसे करोड़ों करोड़ आदमियों के साथ जीते हुए अपने जैसे करोड़ों करोड़ आदमियों के बाबत जो सवाल जो समस्याएं जो जिज्ञासाएं हमारे मन में उठती हैं हजारों हजार बरस से उठती रही हैं उसका उत्तर हमें मिल गया ऐसा आज तक नहीं लगा तो आखिर क्या आदमी इन समस्याओं के साथ इन फुफकारते हुए सवालों के साथ जिए या उनका उत्तर खोजे हम लोग ऐसा नहीं कर पाए और इसीलिए आदमी आदमी जाति इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि कोई आदमी सत्य को खोजे और हमारी उफनती हुई इन जिज्ञासाओं का समाधान प्रस्तुत करे आज हमारे बीच ऐसे ही एक अद्भुत पुरुष अमरकंटक की एकांत पहाड़ियों में निवास करने वाले श्री नागराज जी बाबा उपस्थित हैं जिनकी आत्मीयता जिनके उद्भट ज्ञान जिनके सहज जीवन और जिनके अपार दुस्साहस सत्य के लिए जिस प्रकार के अत्यधिक महानतम चरम सीमा के साहस की आवश्यकता है उस साहस से भरे हुए ऐसे एक दिव्य पुरुष को अपने बीच पाकर हम लोग परम धन्यता का परम सौभाग्य का अनुभव करते हैं एक बात जो हम सबके मन में है वो ये कि मनुष्य जाति ने हजारों हजार बरस तक सोचा है और इस तरह सोचने की कुछ पद्धतियां विकसित हो गई हमारे पुराने ग्रंथों में जिनको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं इस तरह की ढेर सारी बातें हमको पढ़ने सुनने को मिलती हैं हम लोग जिंदगी भर उस तरह के काम में लगे रहे लेकिन हमने समझ लिया हमको तृप्ति हो गई ऐसा कहने की जगह पर हम लोग और हमारे जैसे करोड़ों लोग आज तक नहीं पहुंच पाए सबसे बड़ा सवाल तो आदमी को अपने बाबत है कि मैं क्या चीज हूं आज जो कुछ मैं हूं ऐसा मानता हूं कल सुबह वह सब कुछ बदल जाता है मेरा जवान होना मेरा ताकतवर होना मेरा गद्दीधारी होना किसी का पिता होना किसी का पति होना एक क्षण में ये सारी चीजें कपूर की तरह कहां उड़ के मेरी जिंदगी से दूर चले जाती है इसका मुझे जिंदगी भर पता नहीं लगता अपने जैसे करोड़ों आदमियों को अपने चारों तरफ फैले हुए देखकर मैं क्या सोचूं? मैं उस बाबत क्या समझूं? मैं उनके साथ किस तरह का रिश्ता कायम करूं किस तरह का व्यवहार करूं? क्योंकि मैं जो भी करता हूं हमारे जैसे लोग जो भी करते हैं हमें कभी तृप्ति नहीं मिली कभी संतोष नहीं मिला कभी समाधान नहीं मिला तो आदमी अपने आप में खुद एक फुफकारता हुआ सवाल है एक धहता हुआ सवाल है आदमी बाबा जी की एक बात पढ़ के मैं बहुत रोमांचित हुआ बाबा जी ने कहा है कि जब समस्या है तो उसका समाधान अवश्य होगा और समाधान को खोजा जाना चाहिए उस समाधान को खोजने की जिम्मेदारी और खोजने की हैसियत आदमी के पास है और एक सुखद संयोग है कि हम सब आदमी हम उसको खोज सकते हैं हमारी तरह बाबा जी एक आदमी है जिन्होंने खोजा उससे भी बड़ी बात उन्होंने पा लिया एक आदमी जो कुछ जान सकता है जो कुछ पा सकता है उसको कोई भी दूसरा आदमी पा सकता है जान सकता है समझ सकता है इस सूत्र ने बाबा जी के इस सूत्र ने मानव जाति को बहुत राहत दी इस सूत्र के तहत हम सब वो व्यक्ति हैं अगर ध्यान देंगे उसके लिए प्राण देंगे तो हम उस सच्चाई को समझ सकते हैं किसके बाबत स्वयं के बाबत आदमी इतिहास से लेकर आज तक आदमी के बारे में हजारों तरह की बातों को हमने सुना कला में साहित्य में संगीत में गीत में दर्शन में संतोष नहीं हुआ प्रमाण नहीं बना उसकी परंपरा प्रवाहित नहीं हुई सुनते सुनते हम लोग बूढ़े हो हमारे जैसे गए हमारे जैसी कितनी पीढ़ियां मिट गई एक ऐसा आदमी है सत्य को खोजा हुआ आदमी के बावजूद सच्चाई को जाना हुआ आदमी जिन्होंने स्वयं जाना और चूंकि हम भी उन्हीं की तरह आदमी हैं हम अगर ध्यान देंगे हम उसमें तत्परता दिखाएंगे तो हम उस सच्चाई को समझ सकते हैं तो एक तो आदमी के बाबत जो सत्य है अंतिम सारभूत सत्य है उसका प्रमाण उसको जानकर तृप्ति होगी समाधान होगा परम संतोष होगा जिसके लिए मानव जाति हजारों हजार बरस से तरसती रहेगी एक और चीज आदमी अकेला नहीं आदमी अंतर संबंधों में जीता है अपने जैसे और करोड़ों करोड़ आदमियों के साथ और अपने चारों तरफ फैली हुई अनंत प्रकृति के साथ ऐसा है आदमी की बुनाव ऐसा है आदमी की हालत तो आखिर इनके साथ हमारे रिश्तों की स्थिति कैसी हो हम कैसा संबंध रखें हम इनके बारे में क्या सोचें हम इनके साथ क्या करें जिससे हम किसी तृप्ति तक किसी संतोष तक किसी समाधान तक पहुंच पाए इतिहास से लेकर आदमी का आज तक जो कुछ भी विश्लेषण हुआ उससे आदमी जाति का मन भरा नहीं एक तीसरी बात और जितना कुछ आज तक हम लोगों ने विचारधाराओं के इतिहास के रूप में दर्शन के रूप में पढ़ा है हम लोगों ने कम से कम हिन्दुस्तान में छह दर्शनों की शठ दर्शनों की बातें सुनी बाबा जी ने एक सातवें दर्शन को मानव जाति के सामने प्रस्तुत किया मध्यस्थ दर्शन एक सहज जिज्ञासा उठती है दर्शन शास्त्र लिखना कोई हंसी खेल तो है नहीं हजारों साल के इतिहास में बहुत थोड़े से दर्शन उंगलियों पर गिने जा सकने वाले दर्शन हमारे आपके सामने आते हैं उन दर्शनों में भी कोई एक रूपता नहीं जितनी थोड़ी सी जानकारी मुझको है उसके आधार पर वे सारे दर्शन एक ही बात को नहीं कहते एक तो आदमी का अनजान होना और दूसरे हजारों साल के इतिहास की लंबाइयों में फैले हुए दर्शनों में एक रूपता के अभाव से हम लोग किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए ये बाबा जी ने मध्यस्थ दर्शन के नाम से जीवन और जगत की सच्चाइयों को हमारे आपके सामने जो प्रस्तुत किया विचारधारा के रूप में और विशेषकर आदमी के साथ रिश्ते के रूप में उन विचारों का मेरी आपकी जिंदगी के साथ क्या रिश्ता है मैं अगर उस मध्यस्थ दर्शन को समझ लेता हूँ जान लेता हूँ पढ़ लेता हूँ समझने की चेष्टा करता हूँ तो मेरी जिंदगी में उससे क्या फर्क आएगा मैं क्या पालूंगा मैं क्या जान लूंगा मेरी जिंदगी में कौन सी खुशी लहरा के दौड़ती चली आएगी इस बात को सुनने की जिज्ञासा से भरे हुए हम सारे लोग यहां पर इकट्ठे हुए हैं एक छोटी सी बात इस तरह की बाबा जी के अपूर्व प्रतिपादन को जैसा कि अभी तक मानव जाति के इतिहास में देखने को नहीं मिलता हमने आज तक जो कुछ पढ़ा है सुना है सोचा है उससे बिल्कुल एक भिन्न किस्म की अवधारणा है कई बार लगता है कहीं हम लोग जब बाद में इस बात को कहेंगे तो कोई भूल चूक तो नहीं हो जाएगी तो उसके चलते एक बार बाबा जी ने जैसा प्रस्तुत किया हम लोगों ने उन बातों को इसी बस्तर के चारामा क्षेत्र के इस आवरी आश्रम में रिकॉर्ड करने की चेष्टा की उसकी एक छोटी सी रिकॉर्डिंग दो तीन दिनों की हुई भी उसमें एक गजब का फैलाव गहराई है उसके साथ एक गजब का फैलाव है बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहूं आदमी राजनीति धर्म जीवन का स्वरूप जीवन की शक्तियां इंजीनियरिंग मेडिकल नक्षत्र विज्ञान गर्भ विज्ञान वो सारी बातें इस तरह से मिलेजुले रूप में जैसे ढेर सारी नदियां एक बड़ी महानदी में आकर जुड़ जाती हैं, ऐसा वो क्रम चला अभी लगभग डेढ़ महीने पहले अमरकंटक में बाबा जी के सान्निध्य में लगभग आठ दिन गुजारते समय हम लोगों के मन में एक ख्याल पैदा हुआ कि क्यों न इसको टुकड़े टुकड़े में रिकॉर्ड किया जाए समग्रता मौजूद रहे जैसे टुकड़े का मतलब कि जीवन विद्या के प्रकाश में अस्तित्व दर्शन के प्रकाश में बाबा जी ने जो कुछ जाना उसके प्रकाश में धर्म का कैसा स्वरूप बनता है आदमी का कैसा स्वरूप सुनिश्चित होता है विज्ञान क्या चीज है विज्ञान को किधर जाना चाहिए विज्ञान किधर जाता है ये राजनीति क्या है विज्ञान क्या है समाज क्या है परिवार क्या है आदमी क्या है सुख क्या है शांति क्या है कर्तव्य क्या है ये तमाम ढेर सारी विभिन्नताएं और ढेर सारे युद्ध का इतिहास और आदमी की अज्ञानता के मूलभूत कारण क्या है इन सारी बातों को विषयवार क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को दुनिया के प्रत्येक विषय में रुचि होती नहीं हम लोगों की पढ़ाई लिखाई हम लोगों की ट्रेनिंग इसी ढंग से हुई है। मैं अगर विज्ञान पढ़ता हूं तो मुझको राजनीति में कोई रुचि नहीं अगर मैं राजनीति में रुचि रखता हूं तो मुझको धर्म के क्षेत्र में एक पैसा कोई लेन देन नहीं मैं सिर्फ अपने विषय की बाबत में जानना चाहता हूं लेकिन एक ऐसी चीज जैसे सूरज की एक रोशनी आप चाहे विज्ञान पढ़िए चाहे धर्म पढ़िए चाहे कला पढ़िए चाहे आप राजनीति पढ़िए सब कुछ आपको रोशनी में पढ़ना पड़ता है इसी तरह सत्य की रोशनी में ये सारी बातें जो हमारे आपकी जिंदगी से जुड़ी हैं, उनका वास्तविक चेहरा उनका वास्तविक स्वरूप इस अस्तित्व में कैसा है और उन चीजों का हमारी जिंदगी के साथ कैसा रिश्ता है इस बात को विषयवार जानने की विषयवार बार सुनने की बाबा जी के कहने के बाद और आज विज्ञान में पढ़ाई लिखाई में जो मान्यताएं प्रचलित है उनके बीच अगर कोई भिन्नता दिखाई पड़ती है तो उससे उपजे हुए सवालों को बाबा जी के सामने रख के उनका समाधान पाने की एक प्रबल जिज्ञासा को लेकर और उन मूल्यवान बातों को रिकॉर्ड कर लें, ताकि बार बार उन चीजों को हम देख सकें सुन सकें और उठने वाले सवालों का समाधान पा सकें इस क्रम में इस और आश्रम में बाबा जी के श्रीमुख से हम लोग संपूर्ण अस्तित्व को मानव केंद्रित चिंतन को मध्यस्थ दर्शन में उन्होंने क्या कहना चाहा है आदमी के लिए उनकी उस दर्शन की क्या प्रयोजनता है और पुराना इतिहास किस तरह से फेल हो गया अगर समाधान मिल जाता तो हम लोग बाबा जी को क्यों सुनते या बाबा जी को अनुसंधान करने की जरूरत क्यों पड़ती ये तमाम गड्ढम हुई चीजें जो किसी भी सोचने वाले आदमी की जिंदगी को हाहाकार से भर देती है उस हाहाकार को शांति तक पहुंचाने के लिए समाधान पाने के लिए विभिन्न विधाओं के विशेषज्ञ आज इस आवरी आश्रम में बाबा जी के सामने उपस्थित हैं उन्होंने ढेर सारे सवाल लिखकर लाए हुए हैं ये फाइल बाबा जी के सामने रखी हुई है हमने बाबा जी से निवेदन भी किया है कि बाबा जी उन तमाम प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए विषयवार एक एक वस्तु को हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे हम लोग सुनेंगे और साथ साथ उसकी ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग होगी ताकि स्थायी रूप से वह मानव जाति के लिए भविष्य के लिए एक ज्ञान की पूंजी के रूप में सुरक्षित रहे।